तुलसीराज जी महाराज कहते हैं मैं श्री जनक जी की तनया श्री जानकी जी के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूं मैं करुणा निधान भगवान श्री राम की अत्यंत प्रिय प्रिया श्री जानकी जी के जुगल चरणार विंद की वंदना करता हूं मैं जगत जननी श्री जानकी माता के चरण कमलों की वंदना करता हूं जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति की प्राप्ति हो जानकी माता निर्मलता की मूर्ति हैं। इसीलिए उनकी कृपा से निर्मल मति की प्राप्ति होती है अशोक वाटिका में श्री जानकी माता विराजमान होकर निरंतर राम राम राम स्मरण करती हैं भगवान श्री राम रावण से युद्ध करते हैं एक ओर भगवान के बाण हैं एक और जानकी माता की वाणी है संकेत यह मिलता है कि जीवन में भी विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल शास्त्र नहीं भगवत स्मरण का बल भी चाहिए भगवान के स्मरण का बल मूल बल है रण में राम जी के बाण चलते तो श्री जानकी जी के उस स्मरण के प्रभाव से ही विजयी होते हैं राम राम भगवान श्री राम बड़े प्रयास करते हैं रावण नहीं मरता एक दिन श्री जानकी माता ने त्रिजटा से कहा कि भगवान श्री राम रावण को मार क्यों नहीं देते ये लीला क्यों त्रिजटा ने कहा इसलिए राम जी बाण इसलिए नहीं चला रहे क्यों यही के हृदय बस जान की यही के हृदय बस जान जान की मम है यही के केस जाए मम उदर लागत बान सब कर नास राम जी कहते कि रावण के हृदय में श्री जानकी जी का निवास है रावण ने अपने हृदय में श्री सीता जी को बिठा रखा है और श्री सीता जी के हृदय में श्री राम जी का निवास है अब राम जी कहते मैं अगर बाण चलाऊंगा तो मम उधर भुवन अनेक और मुझ में संपूर्ण ब्रह्मांड है तो लागत बाण सब कर नाश है तो फिर रावण को मारेंगे कैसे राम जी का इसके दसों सिर और बीसाएं काट देंगे तो ये व्याकुल हो जाएगा और जब व्याकुल हो जाएगा तो आपका ध्यान टूट जाएगा आपका ध्यान टूटते ही राम जी बाण चलाकर इसका बध कर देंगे ये त्रजटा की युक्ति है इस युक्ति का आशय क्या कि रावण भी बच रहा है कब तक जब तक जानकी माता का ध्यान कर रहा है तब तक वह सीता जी को हृदय में बिठाए। त्रजटा ने अपने ढंग से श्री जानकी जी को समझाया एक दिन भगवान श्री राम सोचने लगे कि मैं श्री जानकी जी को कैसे प्राप्त करूं? सीता जी ने मुझे पाने के लिए जगदम्बा का आश्रय लिया था पुष्प वाटिका में गई भवानी भवन भवानी भवन जानकी जी ने गौरी माता की कृपा से राम जी को प्राप्त किया तो राम जी सोचते हैं कि हम भी शक्ति पाने के लिए शक्ति जगदम्बा माता का आश्रय लें, भगवती की पूजा करने के लिए 108 कमल की व्यवस्था श्री राम करते हैं पूरी रात्रि जागरण करना था माता भवानी की पूजा करनी थी राम जी दुर्गा माता को प्रणाम करते और एक एक पुष्प चढ़ाते आ आग... भवानी दयानी फरमानी दयानी भवानी दयानी भवानी दा माता की स्तुति करते हैं एक एक कमल का पुष्प चढ़ाते हैं लेकिन जगदम्बा माता की लीला 107 कमल श्री राम जी ने चढ़ाए 108वां कमल गायब श्री राम जी के नेत्र सजल हो गए अब तो जगदम्बा माता की पूजा नहीं हो सकेगी एक कमल गायब हो गया है। और जगदम्बा माता की पूजा नहीं हो सकेगी तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकूंगा श्री राम सजल लोचन है एकाएक एक उन्हें याद आया महाराज दशरथ ने जानकी जी के लिए कहा था बधू लरकनी पर घर आई राखे नयन पलक की नाई नेत्र की रक्षा जैसे पलक करते हैं ऐसे श्री जानकी जी की रक्षा आप करना कौन कह रहे हैं महाराज दशरथ और कौशल्या जी ने कैसे रखा नयन पुतरी करी प्रीति दृढ़ाई ऐसे ही रखा जैसे नेत्र पुतली को पलक संभाल कर रखते ऐसे रखा अद्भुत बात है सास तो कौशल्या माता की तरह यहां की बात तो नहीं कर रहे हैं बाहर की कहीं की सुना रहे हैं अब तो महाराज सास शब्द का अर्थ ही बदल गया हमने एक पूजा की कि सास किसे कहते हैं कहते अरे महाराज जो बहु को सुख से सांस ना लेने दे उसका नाम सास पर जी पुत्री की तरह नये पुत्री करी प्रीति दृढ़ाई दशरथ जी ससुर कितना बढ़िया नाम ससुर जो हमेशा सुर में रहे सुर में रहे तो ससुर और सुर में ना रहे तो असुर सुर में रहे तो ससुर सुर में न रहे एक व्यक्ति को हमने देखा रेलगाड़ी में बैठा बड़े क्रोध में हम तो इनके घर कभी जाएंगे नहीं हमें तो जाना ही नहीं इनके यहां बेचारी बहु घूंग डाले बैठी वो रो रही है और सब लोग और वो बार हम तो कभी नहीं जाएंगे तो हमने उनसे कहा कि आप इतने नाराज हो रहे हैं किनके यहां नहीं जाएंगे आप अरे कहा कि बेटे का विवाह करने गए थे हम तो इनके यहां कभी नहीं जाएंगे हमने कहा आप उनके हैं कौन तो बोला समझी तो हमने कहा समझी शब्द का अर्थ जानते हो का अर्थ क्या जानना हमने कहा जब अर्थ नहीं जानते तो समधि बन क्यों गए तो बोला कि हम हमको संधि शब्द के अर्थ से क्या लेना देना हम तो अर्थ के लिए संधि बने थे <laughs> बोलो जो अर्थ के लिए संधि बने जो सुर में रहे बधू लरकनी पर घर आई अकौशल्या माता नयन पुतरी करी प्रीति दृढ़ाई और उन जब श्री जानकी माता वन के लिए जाने लगी तब कैकई कह जी ने वनवासियों के ऋषि पत्नियों के वस्त्र सीता जी के सामने लाकर के इन्हें पहनो ये राज राजकीय वस्त्र उतारो श्री सीता जी मुख पर घूंघट डाले गैर गैरिक वस्त्र हाथ में लेकर माता अरुंधती जी के सामने खड़ी हैं और यही कह रहे हैं कि मां मैंने कभी राजमहल से बाहर निकल कर देखा नहीं है मैं नहीं जानती कि ऋषि पत्नियां गाती कैसे बांधती हैं आप मुझे बता दें तो मैं वैसी ही गाती पाद वशिष्ठ जी जैसे धीर गंभीर महात्मा के नेत्रों से आंसू बरसने लगे श्री वशिष्ठ जी ने कहा बस बस कहके ही बहुत हुआ राम जी की इच्छा मानकर मैं विधि में बाधक नहीं बनना चाहता नहीं तो अपने तपोल से दूसरी अयोध्या बसाकर राम को राजा बना दो। बनवास श्री राम का हुआ है राम जी वनवासी वस्त्र आभूषण धारण करें लेकिन श्री जानकी जी जैसे महल में रही हैं ऐसे ही वन में जाएंगी ये मेरी आज्ञा है दशरथ जी की मूर्छा दूर हो गई सीता जी को हाथ में वस्त्र लिए देखा दशरथ जी ने कहा बेटी जोगिन के भेष तुम्हें ये आंखें देख जो पावेंगी फिर नहीं खुलेंगी खुली अगर तो खुली खुली रह जावेंगी इसलिए बहू रानी तुमसे हम इतना मान मांगते हैं रानी ही बनी बनी जाओ बस इतना दान मांगते हैं ये महाराज दशरथ दशरथ जी ने जिसे राखीव नयन पलक की नाई के लिए कहा और कौशल्या माता ने जिसे नयन पुत्री करी प्रीति दृढ़ाई राम जी सोचते हैं कि यह तो हमारे माता पिता कौशल्या जी महाराज दशरथ की दृष्टि है श्री सीता जी और इनको पाने के लिए माता जगदम्बा के अनुष्ठान में एक कमल गायब हो गया तो मैं इतनी जल्दी कमल लाऊं कहां से राम जी इतना सोच रहे थे तब तक मन में विचार आया नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण नवक लोचन कर्ज मुख कंज पद कंजारूण श्री श्री राम राम राम राम श्री सीता जी महाराज दशरथ कौशल्या माता की आंख के समान राम जी को लगता है मेरे नेत्रों को भी लोग कमल कहते हैं एक काम करूं क्या अपना नेत्र ही एक सौ कमल की जगह चढ़ा दू भगवान श्री राम तर्कश से बाण निकालते हैं और जैसे ही अपनी आंख में लगाकर नेत्र को निकालने की चेष्टा करते हैं माता जगदम्बा प्रकट हो गई और प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया राम तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई ये एक कमल तो मैंने ही अपनी लीला से गायब कर दिया था ये रहा तुम पूजन करो और रावण पर विजय श्री प्राप्त करो राम जी रावण पर विजय प्राप्त करते हैं लेकिन कैसे यह भी देखो उसके दस से बीस भूजा काटने थोड़ी देर में फिर पैदा हो जाएं, भगवान जितने बाण माने परेशान हो गए अच्छा ये रावण के दस से और बीस भूजा कट जाते हैं भगवान के बाण से अच्छा अगर विचार करके देखो तो हमारी भी तो सिर भुजाएं कटते हैं भगव संत की वाणी से भगवान की वाणी से कटते हैं कि नहीं कोई बात लग गई आज से ऐसा नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे तो समझ बदल गई तो सिर कट गया कि नहीं और नहीं करेंगे तो हाथ कट गए ऐसा नहीं करेंगे तो हाथ कट गए और समझ बदल गई तो सिर कट गया तो हाथ तो सिर्फ रोज कटते हैं लेकिन सच्ची बात बताओ घर जाकर पैदा हो जाते हैं कि नहीं यहां कट गए घर में फिर पैदा वही करेंगे और वैसे ही करेंगे फिर वही समझो यहां आके फिर कटेंगे घर जाके फिर पैदा हो जाएंगे तो भगवान परेशान हो गए विभीषण जी की ओर देखा विभीषण जी ने कहा कि प्रभु रावण की नाभि में अमृत रहता है रावण की नाभि में अमृत है कितनी बढ़िया बात है जब तक बुराई के प्रति अपने मन के भीतर राग बना रहेगा तब तक बाहर के कितने भी सिरों भुजाएं कटें कोई लाभ नहीं होगा ये बार बार पैदा होंगे फिर फिर पैदा और वह भी अमृत कहां बसता है कि ना भी कुंड में नाभि प्राण का केंद्र है अपने भीतर प्राणों में बुराई के प्रति आदर का भाव है तब तो भगवान ने कहा कि नाभि में ही बाण चला इकतीस बाण चलाए और एक बाण ने जब नाभि का अमृत सुखा दिया तो बाहर के सिर भुजा ऐसे कटे कि फिर दोबारा उगने के लिए नहीं थे और रावण राम कहकर देह रावण मरा भगवान ने विभीषण जी से अंतिम संस्कार कराया अब श्री जानकी जी के पास किसी को भेजना था हनुमान जी गए दूरी ही तय प्रणाम कपि की रघुवर दूत जानकी चीना श्री हनुमान जी ने जानकी माता को दूर से ही प्रणाम किया और जानकी माता पहचान गई ये तो राम जी का दूत है ललक भरी नेत्रों से हनुमान जी की ओर देखा हनुमान जी बोले माता आपकी कृपा से आपके पुण्य के प्रभाव से भगवान ने राक्षसराज रावण पर विजय श्री प्राप्त की है जीतो अज साऊ जीतो अज साऊ जय निशा रीत अजय निशा अजय जय अजय निशा हनुमान जी ने कहा माता आपके पुण्य के प्रभाव से श्री राम जी ने रावण पर विजय श्री प्राप्त की है और जब रावण विजय का समाचार जानकी माता को सुनाया कितनी प्रसन्न हुई श्री सीता माता और प्रसन्न होकर हनुमान जी से यही कहा हनुमान का देव तो ही त्रैलोक के मह कपि किमपि नहीं बानी समा हनुमान तुम्हें मैं क्या दू तीनों लोकों में कुछ भी तुम्हें देने योग्य नहीं है मेरी वाणी में क्षमता नहीं है हनुमान जी ने कहा कि माता का तो आशीर्वाद होता है मां आशीर्वाद दो जानकी माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा सुनु सुत सद सकल तव हृदय बसही हनुमान जानकी माता ने कहा सारे सदगुण तुम में निवास करें बोलो ऐसा वरदान दिया जा सकता है संसार में कौन ऐसा है जिसमें गुण ही गुण हो और दोष ना हो और कौन ऐसा दोषी है जिसमें दोष ही दोष हो गुण एक भी ना हो एक आदमी को दोष देखने की आदत थी कितने ही बढ़िया काम करो अंत में कह देता कि हाँ हुआ तो बढ़िया लेकिन अगर ये ऐसा होता तो और अच्छा रहता महाराज हर चीज में दोष अच्छा लोग उससे पूछे और पूछने पर वो यही कहे कि इसमें ये थोड़ी कमी रह गई वैसे तो ठीक है एक दिन लोगों ने कहा कि इस, इससे कैसे मुक्ति पाए का एक उपाय है क्या बोले इससे पूछ कर ही करो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया तो एक एक बात उससे पूछ क्यों ऐसा कर ले हाँ कर लो ऐसा कर ले हाँ पूछ पूछ कर सारा आयोजन किया बहुत बढ़िया उत्सव हुआ सब कोई कमी अब लोगों ने उसे घेरा अब बता कोई कमी तो नहीं रही अब वो कैसे कहे कि कमी रह गई सब उसी से पूछ पूछ कर किया गया लेकिन गजब का आदमी था जब उससे कहा कि अब कोई कमी तो नहीं रही तो हंसकर बोला बोले इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कमी भी ना हो ऐसा उसने उसमें भी कमी निकाल ली तो भैया ये गुण दोषमयी सृष्टि है गुण दोष से दृष्टि हटा कर, जग राम सिया मैं देखो गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो मन में विश्वास जमाकर जग राम सिया मैं देखो मन है अनेक में एक कहो ना जैसे आभूषण में सोना है अनेक में एक का जैसे आभूषण में सोना इसीलिए हाँ इसीलिए समता का भाव जगाकर जग वही दृश्य है वही है दृष्टा वही सृष्टि है वही है सृष्टा इसीलिए हा इसीलिए मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया में वही दृश्य है वही है दृष्टा भगवान दृश्य भी है और दृष्टा भी अजय कभी ऐसा हुआ कि दृश्य और दृष्टा एक ही हो दृष्टा कहते हैं देखने वाले को दृश्य कहते हैं। दिखने वाले को तो देखने वाला दिखने वाला कैसे होगा पर यहां कहा गया कि वही देखने वाला वही दिखने वाला होता है चलो हम आपसे पूछते हैं आप शीशा देखते हो शीशा देखते हो तो शीशा कौन देखता है आप और शीशे में दिखता कौन है आप तो देखने वाला ही दिखने वाला है कि नहीं शीशे में दिखने वाला है और शीशे को देखने वाला है इसी तरह वह परमात्मा ही है जगत के शीशे में इस इन रूपों में दिखाई देता है और जगत के शीशे को अपने अलग रूप में रहकर देखता है पर ये दोनों एक ही है एक ही है एक ही है चलो ये बात समझ में ना आए तो ऐसे समझ लो जल चेतन सबका तन धारे प्रगटे सीता राम हमारे इसीलिए प्रभु प्रेम में अश्रु भाकर जग राम सिया मय देखो प्रभु प्रेम में अश्रु भाकर जग राम सिया मय देखो भक्ति के कारण सब में भगवान को देखते हुए आनंदित रहो जल चेतन सब में भगवान जन राज तजो मन मानी सी राम मैं सब जग जानी इसीलिए तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया मई देखो तुलसी की वाणी काग राम सिया मय देखो तुलसी की बात जग राम सिया मई देखो गुण दोषमयी सृष्टि है एक सज्जन हमसे कहने लगे आजकल जमाना बहुत खराब है अच्छा लोगों को आदत पड़ गई जब भी मिलेंगे जहां मिलेंगे जमाना बहुत खराब है जमाना है। और हर एक मिनट बाद जमाना बहुत खराब है जमाना हम सुनते सुनते उब गए हम कोई और बात करो जमाना बहुत खराब है अरे हम कहे इतनी देर रामई राम कर लेते कहे को जमाना खराब है जब उन्होंने बहुत कहा कि जमाना बहुत खराब था हमने उनसे कहा यह बताओ जमाना कब अच्छा था अच्छा कब था सो बताओ बोले क्या मतलब हमने कही हिरण्य छिरण हेरन कश्यप कलयुग में हुए हिरण्याण हेरन कश्यप सतयुग में हुए कंस शिशुपाल रावण कुंभकर्ण रावण कुंभकर्ण त्रेता में कंस शिशुपाल द्वापर में जमाना कब अच्छा था हिरण्याक हिरण कश्यप के अत्याचार कम रहे रावण कुंभकर्ण के अत्याचार कम रहे कंस सुसपाल के अत्याचार कम रहे कब जमाना अच्छा था लेकिन हमारी तो आदत है बीता हुआ युग हमें अच्छा लगने लगता है सो बोले ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं कह तो ठीक रहे हमने कहा कि जब सतयुग में हिरण्यक हिरण कश्यप हो सकते हैं त्रेता में रावण कुंभकर्ण हो सकते हैं द्वापर में कंस चुजपाल हो सकते हैं तो कलयुग में ध्रुप प्रहलाद श्रवण कुमार क्यों नहीं हो सकते इसलिए सकारात्मक सोचें एक बार क्या हुआ कि वो एक महात्मा के आश्रम में दो पंडित ठहरे ब्राह्मण देवता श्राद्ध का महीन पक्ष तो उनके रोज निमंत्रणों बड़े प्रेम से जाए खुश होते हुए जाए उधर से खुश होते हुए लौटें स्वामी जी कहते दे ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो हाँ महाराज आजकल तो खूब बढ़िया हो रहा है बढ़िया अच्छा अच्छा रोज जाए नियम एक दिन ब्राह्मण देवता कहीं गए और लौट के आए एक बहुत प्रसन्न एक बहुत उदास ब्राह्मण देवता एक उदास एक प्रसन्न तो स्वामी जी ने कहा क्या अलग अलग जगह गए थे तो दोनों बोले नहीं महाराज एक ही जगह गए थे तो जिसके यहां गए थे उसने बैठाने उठाने में कुछ अव्यवस्था कर दी होगी तुम्हें ऊपर बिठाया हो तुम्हें नीचे नहीं नहीं बराबर बिठाया तो खिलाने पिलाने में नहीं बढ़िया जो इन्हें खिलाया सो हमें। तो दक्षिणा जो इन्हें दिए रुपए इन्हें दिए पांच रुपए हमें महात्मा जी बोले जब एक जगह गए एक जगह बिठाया और दक्षिणा भी एक भोजन भी एक सम्मान भी एक फिर एक उदास और एक प्रसन्न क्यों तो जो उदास था उससे पूछा गया कि तुम उदास क्यों हो वो कहने लगा कि हम इसलिए उदास हम सोच रहे थे कि इतने बड़े आदमी के यहां जा रहे हैं कम से कम ग्यारह रुपए तो देगा उसने पांच ही दिए इसलिए उदास है। और जो प्रसन्न था उससे पूछा कि तुम क्यों प्रसन्न हो बोले महाराज हम जानते थे कहे धनी आदमी पर बड़ा लोभी है दो रुपए से ज्यादा नहीं देगा और उसने पांच रुपए दे दिए अब सोचो उसे प्रसन्न किसने किया और इसे उदास किसने किया इसलिए भाई यह गुण दोषमयी सृष्टि है यह ऐसे ही चलती है सारे संसार का नियम है कि जहां गुण वहीं दोष यहां दोष वहीं गुण लेकिन एक आपको आश्चर्य की बात बता रहा हूँ कि जानकी माता ने हनुमान जी से कहा यह नहीं कि 20 गुण रहे और 25 गुण रहे न सुनसुत सदगुण सकल तव सारे सदगुण तुम में निवास करें मतलब दुर्गुण एक भी ना रहे सारे सदगुण तुम में निवास करें इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा सकल गुण निधानम बान राणाम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमाम हनुमान जी में समस्त गुण क्यों ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं देखने को मिलेगा जब जानकी माता ने हनुमान जी से कहा कि सारे तुम में निवास करें तो हनुमान जी ने कहा कि माता ऐसा नहीं होगा सदगुण के साथ दोष रहते ही हैं। जानकी माता ने कहा मैं कह रही हूं तुम में सारे सदगुण निवास करेंगे यह क्यों क्योंकि जानकी माता की महिमा प्रकृति से ऊपर है प्रकृति कभी किसी को ऐसा नहीं बना सकती जिसमें गुण ही गुण हो दोष ना हो लेकिन जानकी माता ने कहा सुनसुद सदगुण सकल तब तुम में सारे सदगुण निवास करें अजय हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं पर इस पर विचार तो करें और इसीलिए हनुमान जी में कोई दुर्गुण नहीं है सारे सदगुण है सारे सदगुण क्यों क्योंकि जानकी माता ने आशीर्वाद दिया है हनुमान जी में समस्त गुणगण हनुमान जी राम जी को समाचार देते हैं राम जी जानकी माता को बुलाते हैं और जब चलने लगे तो विभीषण जी से कहा विभीषण जी ने कहा कि प्रभु कुछ दिन ठहर जाओ भगवान बोले ठहर नहीं सकते भरत दशा सुमिरत मोहित निमिष कल्प सम विभीषण जी ने पुष्पक विमान की व्यवस्था की भगवान बैठे सिंहासन अति मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे तापरु चलत विमान कोलाहल जय श्री राम करते हुए सभी विमान में बैठे विमान चला जानकी माता भगवान के बाम भाग में विराजमान है भगवान रास्ते के सभी दृश्य बता रहे हैं लक्ष्मण मन हत्यो इंद्र श्री सीता जी लक्ष्मण ने यहां मेघनाद का वध किया है सीता जी बोली ठीक थोड़ा आगे बढ़े राम जी ने कहा हनुमान अंगद के मादे रन परे हनुमान जी और रंगद जी के मारे हुए राक्षसों की अस्थियों का ढेर है ये सीता जी ने कहा प्रभु भी देख लिया पर हम आपसे एक बात पूछते हैं कि लक्ष्मण ने तो मेघनाद को मारा वो स्थान आपने बताया हनुमान जी अंगद जी ने इतने राक्षसों को मारे उनकी अस्थियों के ढेर आपने बताए लेकिन हम ये पूछते हैं आपने हमें पाने के लिए आपने क्या किया अब राम जी, कुछ बता नहीं रहे हमने बताएंगे सीता जी बोली बताओ अब राम जी सोचते हैं क्या बताएं सब कुछ तो श्री सीता जी ने ही किया मैंने क्या किया मैं तो माध्यम रहा कृपा तो श्री किशोरी जी की अब सीता जी राम जी से कहलाना चाहेंगे आप कहो आपने क्या किया इतनी देर में विमान समुद्र के उस पार से इधर आया और जैसे इधर आया राम जी बोले सीता जी अब मैं बताऊ मैंने क्या किया हाँ क्या किया भगवान ने ये नहीं कहा कि रावण को मैंने मारा कुंभकर्ण को, को नहीं, नहीं इस पार आकर बोले क्या यहां से तू बांधे अरुथा पे शिव सुख धाम सीता सहत कृपा निधि की प्रणाम राम जी ने कहा श्री किशोरी जी हमने तो इस पार ही किया जो किया यहां सेतु बांधे और थाप्यो शिव सुखधाम इन शंकर जी को मैंने स्थापित किया इनको प्रणाम करो श्री सीता जी ने कहा इनको तो प्रणाम पर आपने वहां कुछ नहीं किया राम जी बोले हमने वहां कुछ नहीं किया हमने तो इसी पार किया और उस पार जो कुछ हुआ वो सब इनकी कृपा से हुआ हमने कुछ नहीं किया ऐसा श्री राम जी का शील सबसे मिलते हुए आए श्रृंगवेरपुर में विमान आया श्री जानकी जी ने कहा मैं गंगा जी की पूजा करने की कहकर गई थी पति देवर संघ कुशल बहोरी मैं गंगा जी की पूजा करना चाहती हूँ वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे हरिद्वार में कैसी शोभा से माता हरिद्वार में कैसी शोभा से माता पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे पहाड़ों से आई उतर धीरे भाग्य उनके जो तेरे किनारे बड़े भाग्य बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे बसाए गए की बिगड़ी बनाई मां तूने मेरी भी ले, ले खबर दी गंगा जी की पूजा जानकी जी कर रहे हैं। और गंगा जी संकोच से पानी पानी हो जा रही है श्री जानकी जी का चारु जानकारी महाराज जनक ने कहा जब श्री जानकी जी को चित्रकूट में देखा तापस वेश जनक से देखी तपस्विनी के वेश में जानकी जी का दर्शन करके महाराज जनक के नेत्रों से आंसू बरस पड़े बेटी को हृदय से लगाते हुए कहा पुत्री पवित्र किए कुल दो। जानी की जी आपके कारण दोनों कुल पवित्र हुए हैं पिता का कुल भी और पति का कुल भी आवाज़ कल तो बड़ी विचित्रता है एक बार हम लोग कहीं गए तो किसी भक्त के घर बालक का जन्म हुआ बड़े बाजे बजे खूब जोर जोर से बाजे बजे, बजे। तमाशा उत्सव और महात्माओं को बुलाया हम लोग भी गए बड़ा दानवान वान दिया उसने। हम लोग बड़े खुश हुए दो चार साल बाद फिर गए पता लगा उसके यहाँ संतान का जन्म हुआ है तो हमने सोचा बाजी बजेगी बुलाएगा और दानवान मिलेगा तो हम लोग बहुत खुश थे उसने कुछ नहीं किया एक दिन मिलने आए तो हमने कहा क्यों भैया इस बार तो तुमने कुछ ना बुलाया ना उत्सव सोला महाराज क्या उत्सव मनाएं बेटी हुई है तो हमने कहा बेटी के होने पर तुम इतने उदास क्यों हो अरे महाराज बेटा हो तो। बेटा तो हम बेटा क्या करता है बेटा नाम चलाता है बेटियों से कहीं नाम चलता है अजय जरा इनसे पूछना बेटा नाम चलाता है कि बेटा नाम कटाता है बुढ़ापे में बेटा ही कहता कि पिताजी बाद में बड़ी दिक्कत होती है अब ये मकान दुकान शस्त्र शस्त्र सब हमारे नाम कर पिता बोला जो कल देना सुहा चलो बाप का नाम कटा बेटे का नाम लिखा तो बेटा नाम चलाता है कि नाम कटाता है अच्छा आप सोचो पिता बीमार हो जाए तो बेटा क्या कहे? लगा दिए डॉक्टर लोग देख रहे हैं इलाज कर रहे हैं मामला तो थोड़ा गंभीर लगता है बाकी भगवान की इच्छा पर अपना क्या जोर है अपन कर भी क्या सकते हैं और ऐसी बात करेगा और बेटी से बोलते नहीं बनेगा रोते हुए आएगी वहीं बैठी रहेगी आंसू बहाती रहेगी ये कहकर मैं कोई बेटों का विरोधी नहीं हूं लेकिन जो बेटा बेटी में भेद करते हैं उनके लिए बोल रहा हूं बेटी को बेटा की तरह ही समझो भगवान का भजन करे तो बेटी अच्छी भगवान के विमुख हो तो बेटा किसी काम का नहीं राम भजत बिटिया भली विमुख भलो नहीं पूत और शबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भयोभूत भागवत में धुंधकारी का वर्णन प्रेत हुआ महाराज और शबरी भी तो किसी की बेटी है जनक जी कहते मैं धन्य हो गया ऐसी बेटी पाकर जिसको आज तपस्विनी के वेश में देखा यह गौरवशाली इतिहास बेटी को तपस्विनी के वेश में और महाराज जनक ने कहा धन्य हो देवी तो धन्य हो जानकी धन्य हो एक बात बताऊं एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया बड़े ठाठवाट से वो जो कुछ दे सकता था वह उसने दिया बेटी को विदा किया दैव योग ससुराल में जाकर दो दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई शोका कुल परिवार उपस्थित हुआ उसका अंतिम संस्कार हुआ पिता भी रो रहा था अंत में उसने दो पंक्तियां लिखी और कहा इसको बेटी की समाधि पर लिखवा देना वो पंक्तियां यही थी दिया जो कुछ भी दे सकता था दिया जो कुछ भी दे सकता था मैं इस उम्मीदे नाम मुरादी में कफन देना ही भूला था फकत सामान्य शादी में हम यही देना भूल गए थे जनक जी भी कहते हैं कि हम बेटी को ये बलकल वस्त्र देना भूल गए थे आज इन वस्त्रों में तपस्वनी देवी को देखकर मेरा हृदय गर्व से फूल गया स्वाभिमान से फूल गया पुत्री पवित्र किए कुल महाराज जनक तक ने कहा श्री सीता जी लौटकर आ जाएं तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी फिर ही तो होई प्राण अवलंबा अच्छा आप एक बात सोचें दशरथ जी मछली की तरह राम जी जल की तरह तो मछली जल के अलावा कोई विकल्प नहीं खोजती फिर दशरथ जी कैसे कह दें कि सीताजी आएंगी तो मेरा जीवन बच जाएगा मैं जीवित रहूंगा अरे इसलिए क्योंकि राम जी अगर जल हैं तो सीता जी उसी जल की तरंग हैं और किनारे पड़ी हुई मछली को जल भले ही न मिले पर जल की तरंग बार बार आकर सींच दे तो मछली तड़पती भले ही रहे मरेगी नहीं तो ये जलधार तो आती रहती कभी भीतर कभी बाहर कभी भीतर दशरथ जी ने भी यही कहा कि सीता जी लौट आएं और ये आती जाती रहे कहा पितुग्रह कबहू कबहू ससुरारी रहे जहां रुचि हो ये तुम्हारी पर श्री जानकी जी नहीं लौटी क्यों जल से जल की तरंग अलग कैसे हो जाए गिरा अर्थ जल बीज सम कही तो भिन्न न भिन्न और इन्हीं दशरथ जी ने मन रूप में भगवान से तो वरदान मांगा पर सीता जी की तरफ देखा ही नहीं भगवान ने कहा ये तो खराब बात है भाई हम सीता जी को लेकर आए ये लोग इधर देख ही नहीं रहे कोई बात ही नहीं कर रहे चलो तो भगवान ने शत्रुपा जी की ओर देखकर कहा देवी मांग बरजोर रुचि तोरी देवी कहा कि देवी देवी से मांग ले पर शत्रुपा जी ने भी राम जी से ही वरदान मांगा सीता जी की ओर देखा ही नहीं भगवान ने कहा चलो ये नहीं पूछ रहे तो हम तो बताएं ये कौन है तो भगवान ने कहा कि हां हम आएंगे पुत्र बनकर पर शक्ति जे ही जग उपजाया ये भी अवतार लेंगी आदिशक्ति है जगत की उत्पत्ति इन्हीं से होती मनु जी बोले ये हैं कौन भगवान ने कहा सौ अवतरई मोर यह माया यह मेरी माया है मोर यह माया मनुजी जी घबराएगी माया तो हमारे यहां नहीं फिर हमारे आंगन में तो भगवान ही खेलें और ये माया माया को किसी ज्ञानी के यहां भेजो वही सुलझ सकते हैं भगवान का कोई बात नहीं तो श्री जानकी जी को परम ज्ञानी जनक जी के यहां भेजा गया और दशरथ जी के यहां राम जी अकेले आए लेकिन जब राम जी का विवाह हुआ तब तो महाराज जनक ने कहा विश्वामित्र जी से मुनि तब चरण देख कह रही न सकाउ निज पुण्य प्रभाव महाराज मैं अपने पुण्य प्रभाव वर्णन नहीं कर सकता तो विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम तो ज्ञानी हो तुम्हारे यहां तो कर्म ही नहीं होता करता नहीं हो फिर ये पाप पुण्य कैसे जनक जी ने कहा कि हमारे पुण्य कुछ और है कौन है तुम्हारे पुण्य जी बोले जनक दशरथ सुकृत राम धरे जनक जी के पुण्य तो श्री जानकी जी हैं जनक जी ने कहा कि इन श्री जानकी जी को माया रूपी जानकी जी को मन रूप में महाराज दशरथ ने बहुत टालने की कोशिश की हमारे यहाँ ना आवे हमारे यहाँ ना आवे पर हमारी पुण्य रूपा जानकी जी की महिमा तो देखो ये प्रकट हो गई तो भगवान दौड़े चले आए और भगवान के पीछे भगवान के पिता भी दौड़े चले आए ये हमारी श्री जानकी जी की महिमा है कही ना सकू निज पुण्य प्रभाव श्री किशोरी जी गंगा जी की पूजा करती हैं श्री हनुमान जी ने भरत जी को समाचार दिया लौट कर भगवान फिर विमान में बैठकर चले तुरंत चले वो प्रभु जान चढ़े अब अवधवासियों की भीड़ जुड़ी बड़ी विशाल भीड़ सब देख रहे लेकिन अमित भीड़ देखकर भगवान ने श्री जानकी जी से कहा किशोरी जी आप तो आदिशक्ति हैं ये कितने लोग आए हैं गिनकर बता ताकि हम उतने ही रूप बना ले एक बार में ही सबसे मिलना हो जाए श्री जानकी जी गिनकर बता सकती हैं पर उन्होंने गिना नहीं उन्होंने कहा गिनने का झंझट कौन करे भगवान बोले तो हम कितने रूप बनाएं श्री जानकी जी ने कहा आप तो अपने अमित रूप बना लो ताकि जितने लोग आए हैं सबको एक एक भगवान मिलने के लिए मिल जाए फिर भी दो चार अदद फालतू भगवान हाथ फैलाए तैयार खड़े रहे शायद कोई और आता हो श्री जानकी माता चाहती हैं कि भगवान इतने रूपों में प्रकट हो जाएं कि सबको भगवान मिल जाएं। और जो अभी नहीं आए हैं वो भी आ रहे हो तो उनकी प्रतीक्षा में भी भगवान हाथ फैलाए तैयार खड़े रहे ये है जानकी जी अतिशय प्रिय करुणा करुणानी ऐसी करुणा मूर्ति किशोरी जी और कहा भगवान मुस्कुराए और भगवान ने उतने ही रूप धारण किए अमित रूप प्रगटते ही काला जथा योग मिले सभी कृपा जथा जो मिले सभी कृपा न कृपा कृपाला कृपालावई जो मेले सवई जो, मेले जो, मेले जो मेले भगवान अनेक रूपों में सबसे मिलते हैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और माताओं को प्रणाम करते हैं भरत जी से मिलते हैं कई कह कई माता से मिलते हैं लोग गुरु वशिष्ठ जी के पास गए कि राम जी को आज ही बिठाओ सिंहासन पर गुरु जी बोले आज थके हुए आए हैं बन से आज आराम करने दो कल बिठाएंगे अवधवासी बोले कल नहीं पहले भी यही गड़बड़ी हुई थी आज ही बैठा बिठा बीच में रात तो आनी ही नहीं चाहिए अच्छा अच्छा ठीक है भगवान राम से कहा स्नान करें राम जी बोले मेरे सखाओं को स्नान कराओ प्रथम सखन अनुभाव हो जाए आह हा धन्य है श्री राम और राम जी के मित्र केवट कोल भील बंदर भालू ये सब इनके स्नान हो रहे हैं पहले राम जी मुस्कुरा रहे हैं तीनों भाइयों ने कहा हम आपको स्नान करा दें भगवान ने कहा कि भरत तुम बैठ जाओ मैं तुम्हें स्नान कराऊं भगवान का अभिषेक होने के पहले भक्त का अभिषेक भगवान कर रहे हैं भरत जी कोई नहीं लक्ष्मण जी को शत्रुघ्न जी को भगवान ने स्नान कराया अनवाय प्रभु तीनों भाई राम जी से कहा कि अब हम आपको स्नान कराएं राम जी बोले नहीं हम कर लेंगे निज कर जटा राम बिवराए गुरु अनुशासन मांग नहाये किसी ने कहा प्रभु आप अपने हाथ से स्नान कर इतने सेवक हैं राम जी बोले अब जरूरत नहीं स्नान कर लेंगे कहा क्यों आप तो राजा हैं राम जी बोले राम राज्य का राजा हूं और जो राजा अपने तन की सेवा नहीं कर सकता वो बतन की सेवा क्या करेगा राजा को स्वावलंबी होना चाहिए राम जी स्नान करके वस्त्र आभूषण धारण करते हैं करी मज्जन प्रभु भूषण साजे और श्री सीता जी को उनकी सासू माताओं ने स्नान कराके वस्त्र आभूषण धारण कराए और इस दिव्य जोड़ी को देखकर प्रो विलोक मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मांगा रवि सम तेज सुबर न बैठे राम द्वजन सिर श्री सीता राम जी सिंहासनासीन हुए अजय देखो श्री सीता जी की महिमा का एक अद्भुत उदाहरण राम जी के अवतार काल के पूर्व भी अनेक राजा हुए अनेक राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम है बाद में भी बादशाह बेगम और राजा रंग हुए हैं अनेक इतिहास में तमाम हैं मुझे आज तक ऐसा उदाहरण मिला नहीं दूसरा शायद आपको कहीं मिले तो देखना राम जी के पूर्व भी अनेक राजा रानी हुए बाद में भी अनेक राजा रानी हुए लेकिन एक ही परंपरा रही रानी रहे महल बीच राजा दरबार करें यही रही परंपरा लगाना विराम है लेकिन सीता को साथ लेके बैठे राज सिंहासन ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम है रामजी श्री सीताजी को साथ लेकर बैठे राज्य सिंहासन पर क्यों क्योंकि राम जी जानते हैं कि यह राज्य सिंहासन पर मैं ही नहीं सीता जी भी विराजमान हो, सीता राम जी सिंहासनासीन हुए और इसकी स्वीकृति किसने दी प्रथम तिलक बश्ठ मुनिकी न प्रथम तिलक सम विप्रन आय सुधीना पहले वशिष्ठ जी ने तिलक किया और अन्य सब परंपरावादी ब्राह्मण और ये। गुरु जी ने कहा कुछ नहीं तिलक करो पुनः आयसाराम जी सिंघासनासीन हुए श्री तुलसीदास जी महाराज इससे आगे की कथा का वर्णन नहीं करते श्री लवकुश जी का उल्लेख किया है पर इतना कह दिया कि दु सुत सुंदर सीता जाए लवकुश वेद पुराण न और उल्लेख नहीं किया हम भी यही मानते हैं कि श्री सीताराम जी सदा सिंहासनासीन हैं श्री अवध में लेकिन श्री वाल्मीकि जी महाराज ने इस प्रसंग का उल्लेख किया है अयोध्या में चर्चा शुरू हो गई लोग भी तो बड़े विचित्र हैं महाराज एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि जानते हो जब तक भरत जी का राज्य रहा हमका भरत जी तो बैठे नहीं सिंहासन पर बोले सिंहासन पर राम जी की ज्योतियां रखी थी तब तक कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ इतना भी गड़बड़ नहीं हुआ तो हमने कहा ये भरत जी का त्याग है प्रेम है उसका बल अरे बोले सो बात नहीं राम जी की बैठती फिर गड़बड़ हो गई लोग कुछ कुछ बातें करने लगे तो हमने कहा भरत जी के बैठते समय क्यों नहीं किया अरे बोले आप नहीं जानते राम जी की जूतियां रखी थी जनता जूते का राज्य चाहती है ये जूता है बचना सब बिल्कुल ठीक रहे फिट रहे और राम जी की बैठती फिर वो सीता जी और वो ऐसे और वो ऐसा और वो ऐसा, वो ऐसा। आप विचार करना श्री सीता जी को राम जी से अधिक और कौन जानता है कई बार लोग कहते हैं कि राम जी ने बड़ा गलत किया और ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया और ये सब श्री गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सीता जी को तो शिकायत है नहीं बोले उन्हें तो नहीं शिकायत बोले फिर तुम्हें शिकायत क्यों है अच्छा नहीं लगता गलत किया अब मैं आपको बताऊं यह प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है श्री सीता जी के विरुद्ध इस तरह की चर्चाएं चली राम जी ने काम कितने ही पक्ष लेंगे पर श्री सीता जी को निष्कलो सिद्ध नहीं कर पाएंगे लोग हैं यही कहेंगे राजा महाराजाओं की बात है वहीं दबा दी बात बोलने ही नहीं दिया किसी को जो बोला उसे कहा चुप रहो और राम जी अगर संग चले जाते देखा राज्य छोड़कर चले गए साथ साथ चले गए क्योंकि दुनिया वालों को तो कहने में कोई अंतर पड़ता नहीं तो राम जी ये सोचते रहे कि श्री सीता जी निर्दोष कैसे हों तो राम जी ने सोचा कि श्री सीता जी को लगा हुआ कलंक एक तरह से धुल सकता है लोग मुझे गलत कहें और सीता जी समाज में निर्दोष सिद्ध हो जाएं मुझको लाख बुरा कहे दुनिया तुम पर कोई इल्जाम ना आए राम जी ने सीता जी की रुचि जानकर श्री लक्ष्मण जी के संग बाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी को छुड़वाया और परिणाम जो लोग कह रहे थे कि सीता जी और ऐसा और वैसा वो क्या कहने लगे राम जी ने गलत किया सीता जी तो परम पवित्र राम जी ने गलत किया राम जी ने गलत किया और तब से लेकर अब तक कहते हैं राम जी ने गलत किया राम और राम जी ये सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि मुझे लोग भले ही गलत कहें पर मेरी सीता निर्दोष निष्कलंक समाज में प्रतिष्ठित हो गई ये राम जी के प्रेम का अनुपम उदाहरण है और आप जानते हैं श्री राम जी ने देर तक कांटी निकाले बन में बैठी विलंब लो कंटक है क्यों पीड़ा नहीं होगी हो पर उतनी देर श्री जानकी जी को विश्राम मिल जाएगा ये जानकी नाह को नेह लख बिलोचन बाढ़े श्री सीताजी राम जी के प्रेम को जानते हैं और उन श्री राम जी ने दूसरा विवाह नहीं किया गुरुदेव ने कहा कि यज्ञ में तो विवाह करना ही पड़ेगा कहा आप कोई अन्य व्यवस्था देखिए और तब गुरु वशिष्ठ जी ने स्वर्णमयी श्री सीता जी का निर्माण किया तो स्वर्ण मूर्ति को बाम भाग में विराजमान करके श्री राम यज्ञ करते हैं यह श्री सीता जी की अनोखी कथा है प्रेम कर मम अरुतोरा जानत प्रिया एक मनमोरा वे श्री सीताराम सदा भक्तों के हृदय में विराजमान हैं और श्री सीता जी की महिमा राम जी से भी अधिक है वह राम जी के कारण श्री सीता जी की महिमा इसीलिए श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते कि श्री सीता जी जैसा चरित्र अद्वितीय कहीं दूसरी जगह नहीं ऐसी ममता की मूर्ति ऐसी निर्भीकता की मूर्ति ऐसी सरलता की मूर्ति ऐसी सज्जनता की मूर्ति ऐसी श्री जानकी माता के जुगल चरणार विद में हम लोग वंदना करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि माता आपकी कृपा से हमें भी निर्मल मती की प्राप्ति हो और हम भी भगवान के भक्त हो सकें ऐसा श्री जानकी माता के चरणों में प्रार्थना और आज कथा का समापन दिवस है सात दिन तक हम लोग श्री सीता माता की कथा सुनते रहे आज भी श्री सीता माता की कथा सुनी आप लोगों ने बड़े प्रेम से और यह मेरे प्रति असीम स्नेह है पूज्यपाद श्री स्वामी सत्य रूपानंद जी महाराज का और उन्हीं की कृपा से प्रतिवर्ष आने का अवसर मिलता है और मेरे लिए रायपुर आश्रम में आना एक तीर्थ यात्रा के समान ही है मैं इस भूमि को तीर्थ समझता हूँ और उसी भाव से आता हूँ पूज्य श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज के समय से आप सब संतों का स्नेह दुलार प्यार मिलता रहा और मिलता रहेगा स्वामी जी महाराज ने तो कही रखा है आगे की वर्ष फिर हम लोग चलो अब इस बार सात दिन नहीं नौ दिन रहेंगे और भगवत कथा गायन श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे तो पूज्य स्वामी जी को और संत महापुरुषों को सादर प्रणाम आप सबका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन असल में एक आदमी का लोगों ने किया अभिनंदन उसे देना था कहना था कि हम आपके बड़े आभारी हैं आपने हमारा जो अभिनंदन किया है इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं तो बड़े उत्साह में वो दो शब्द याद करके गया कि अभिनंदन किया है आभारी हम हैं अभिनंदन किया आभारी हम है और यही सोचता गया वहां जाके दोनों शब्द भूल गया अब न उसे अभिनंदन याद आवे न आभारी याद आवे अब वो बहुत सोचे कि इन्होंने क्या किया है और हम इनके क्या हैं है ऐसे ही सोचे तब तक किसी ने कहा कि आप भी दो शब्द बोल दीजिए अब वो दो शब्द दोनों अक्षर भूल गया लेकिन वो भी कम चालाक नहीं था मरे उससे गया कहने लगा आप लोगों ने अब सोचे शायद याद आ जाए फिर बोला आप लोगों ने आप लोगों ने जो हमारा शब्द याद नहीं आया तो यही बोला आप लोगों ने जो हमारा ये किया है ये किया है इसके लिए हम आपके बड़े वो हैं वो शब्द भूल गया ये वो में ही काम चला लिया और आप लोगों का इसने प्रेम देखकर कर यहाँ तो शब्द उठते ही नहीं है हम भी ये वो में ही काम चला लेते हैं आप लोगों का इतना स्नेह प्रेम इसके लिए बारंबार प्रणाम बड़े प्रेम से ले प्रभु का पावन नाम और राजा राम जान की रानी आनंद अवध अवध रजधानी बसी है जिनके नैनों में जुगल सरकार की झांकी न उनका मन लुभा सकती मलिन संसार की झांकी है लज्जित रंग मेघों का और दामिनी की दमक लज्जित लख के राम सीता संग सगुण साकार की झांकी खड़े हैं लखन विपसुदन भरत जी भी हैं कर जोड़े विराजे चरणों में हनुमत है ये दरबार की झांकी सदगुरु की कृपा से बस यही एक मर्म समझा है कि जन राजेश के खातिर है ये उद्धार की झांकी ऐसे श्री सीता राम जी के चरणों में अपनी वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भगवान श्री राम कृष्ण देव के श्री चरणों में बारम्बार प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती के इस मंगलमय महोत्सव को नमन करते हुए पूज्य माता जो जगन माता के रूप में भगवान श्री राम कृष्ण देव के जीवन में आई महामाई शारदा माता को साधर उनके श्री चरणों में प्रणाम आप सबको प्रति बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद चर्चा को विराम बड़े प्रेम से जनक सुता जग जननी नि की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुगपद कमल मनाव व्यासु कृपा निर्मल मति पावो बड़े प्रेम से बोलने जय सिया जय जय सिया Jai Sri Arah. राम जो सी सुमिरत श्री राम जुगल नाम राज जपी भगत लय विश्राम श्री सीता राम जी महाराज जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय श्री राम कृष्ण भगवान की जय जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधेश पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की नम पार्वती पतये हर हर महा सभी भक्तों को माताओं बहनों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और एक विशेष निमंत्रण तेईस जनवरी को हिंदू तिथि के अनुसार स्वामी विवेकानंद की जयंती है उस दिन सुबह से मंदिर में पूजा आदि होती रहेगी और 12 बजे जो हम खिचड़ी अन्न प्रसाद देते हैं वो हाथों में आपको मिलेगा आप सब तेईस जनवरी को विवेकानंद जयंती में सादर आमंत्रित हैं आप सभी के सहयोग से कार्यक्रम इस बार सफल हुआ इसलिए आप सबको भी धन्यवाद देता हूं और पुनः स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज को आप सब की तरफ से आश्रम की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से मैं आमंत्रित करता हूं कि आगामी वर्ष वो नौ दिन तक यहां रहकर हमें राम कथा की गंगा में अवगहन कराएं स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज आप सबको अशेष धन्यवाद